क्रम धर्म से इसी प्रकार से होता है जैसे स्कूल की पढ़ाई भी आज कल जो है दो भागो में घटी हुई है स्कूलिंग और एक कॉलेज की पढ़ाई इसी प्रकार से मैंने स्कूल की पढ़ाई कॉलेज की पढ़ाई के लिए बेसिक तैयारी तो वो तैयारी तो हो गई सत्र के बाद उसके कॉलेज में एडमिशन हो गया और फिर जो शिक्षा जो वो उनको प्राप्त होनी चाहिए वहाँ कॉलेज उनको प्राप्त हो जाती है पढ़ लिये एमए पास कर तो लिए इसी प्रकार से यहाँ पर तो भी जरिए है जितनी भी आध्यात्मिक विकास के लिए शिक्षा जरिए आंतरिक अपलिप्तम की शिक्षा अपने आप को परिवर्तन करने की। ये कोई आध्यात्मिक शिक्षा केवल सूचना मात्र नहीं है ऐसा नहीं कि बच्चे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर जैसे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है याद करो याद करो सब रटे जाओ रटे जाओ जितना रट लो उतने पढ़ गए लेकिन यहां पर ये शिक्षा के रखने की बात उतनी नहीं जितने की बनने की बात है स्वयं अपने आप को बनाओ पहले से जो बिगड़े बिगड़ाए हैं बुद्धि बिगड़ी है मन बिगड़ा हुआ है संस्कार बिगड़े हुए हैं उनको संभालो तो उनके संभालने में ये जरिए है ये, ये जो शिक्षा है वो तो शिक्षा है नॉलेज बाई पार्टिसिपेशन है मैंने उसी प्रकार जैसा अज्ञान उसी प्रकार से अपने आप को बनाओ तो जितना आप बनते चले जाते हैं उतने ही आपका विकास होता है जाता है तो इसमे भी क्रम उसी प्रकार के हैं, की फूल है। से सूक्ष्म की हो बाई से अंतर की शैलों जरू ऊपरी परियों से गंभीरता गहराई तक तो पहुँचे ये क्रम जो है यहाँ पर भी चलता है व्यक्ति अपने पहले शारीरिक स्तर की साधना है, की है प्रतुति की है परमात्मा की ओर आगे उस प्रकार बढ़ते जाते हैं ये साधना क्रम इस प्रकार से है तो प्रारंभ कहाँ से साधना होती है कहते हैं पहले यही से देख लो कर्म सिद्धांत पहले देखो सबसे पहले अपनी साधना में क्या सुधार करना है हमारा कर्म सुधे दो प्रकार के कर्म एक तो अधर्म दूसरा धर्म अधर्म के माने जो नहीं करना चाहिए वो अधर्म जो करना चाहिए वो धर्मेंसमाशनो तो प्रारी कहते हैं की हे प्रारी हे भगवान शंकर जी सुनिए की हजारों मनुष्यों में से कोई कोई धर्म व्रत धारी कोई एक, को एक आद धर्म का व्रत धारण करने वाला होता है कि वो धर्म व्रत धारण करने वाले हम धर्म के मार्ग पर ही चलेंगे जीए चाहे जिये चाहे मरे चाहे बने चाहे बिगड़े चाह चाहे लाभ लेकिन हम धर्म नहीं छोड़ेंगे ऐसा संकल्प करने वाले ये एक तो कहते ये व्रत लेने वाले संसार में बहुत कम व्यक्ति हजारों से कोई एक होता है और देखते हैं जब ये है की कही अधर्म की बात आती चलो अधर्म भी सही धर्म भी सही दोनों लोग बात करते रहते हैं प्राय तो अधिकांश लोग तो अधर्म में ही समझते अध्यम से ही जीवन चलेगा आपका कम के बिना जीवन चल ही नहीं सकता भ्रष्टाचार दुराचार अगर नहीं करेंगे तो जीवन कैसे चलेगा जीवन तो उसी से चलना है ऐसी इतना धारणा उनकी कहते हैं ऐसे लोग तो फिर लाखों से ही नाह हजारों सात पहली बार यहाँ सात शब्द बोला है नहीं तो वैसे शायद तुलसी राशि भी याद आ रही हो गीता का मनुष्य नाम शाह कश्य अत्यंत शब्द है उन्होंने हजारों वाली बात जीता की थी वही गोती यहाँ पर नर शाह नशन लेकिन आगे तो सात नहीं थे कोटि कोटी हो साहस धर्मा सुनो हजार व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है नहीं तो नौ सौ उनको अधर्म ही समझ में आता है कि अधर्म ही जीवन है उसी से जीवन चलेगा और वो समझते हैं धर्म के मार्ग पर चल जाएंगे तो भूखों मर जाएंगे तो जिंदगी बेकार हो जाएगी धर्म कुछ कर ही नहीं पायेंगे ऐसी धारणा लोग तो ये कहते हैं कि कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं एक आसोई तो को तो धर्म प्रतिधारी धर्म का प्रति धारण करके चलने वाला व्यक्ति दुनिया में कोई हजारों में एक होता है लेकिन अब ऐसे जो तो हजारों में से एक हुए तो कोई दुनिया में हजारी था था हजार ही व्यक्ति थोड़े एक व्यक्ति ऐसा हो हजारों क्या एक हजार दो हजार तीन हजार होंगे तो हो सकता पचास में से एक निकले आ गए तो पचास व्यक्ति तो हो ऐसे करके 50 व्यक्ति के स्थान में कोटि व्यक्ति अगर कर लो ऐसे कोटि व्यक्ति धन के मार पर चलने वाले तो थी धर्मशील कोटिब कोटि एक कोटि समझ लो तो तो धर्मशील हो गया कोटी तो कोटी। एक कोटी धर्मशील तो अधर्मी कितने होंगे 999 कोटि जब अधर्मी होंगे तब उनमें से एक कोटि जो है धर्मशील व्यक्ति निकलेंगे तो अब वो व्यक्ति जो हुए विषय विमुख बिना अगर हो ही तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले तो हो सकते बहुत हो वो सदाचारी होंगे धर्म मार के मार्ग पर चलेंगे स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग सुख भोगे फिर मनस्वी प्राप्त करेंगे फिर धर्म करेंगे फिर स्वर्ग जाएंगे सब लोग करके फिर आएंगे इस चक्र में वो अपने लगे रहेंगे सबके सब लेकिन इतना सब करते करते कभी उनको बहरा आवे ये बड़ा मुश्किल हो उनको ये चेतना बहुत मुश्किल में आएगी करे रोज वही विषयों के, के, के, तो के सुख मनु शरीर में और स्वर्ग पहुंच गए तो विषयों के सुख वहां पर भी और वहां से लौट करके यहाँ आ गए ये विषयों के सुख जो बार बार प्राप्त करते रहते हैं लेकिन कहीं तृप्ति नहीं होती कहीं शांति संतोष नहीं है ये सुख बार बार समाप्त हो जाते हैं बार बार इनके लिए भूमिका करने पड़ते हैं ये झंझट ये कब खत्म हो ये चक्कर कब खत्म हो ये बात बहुत कम लोगों के चित्र में चढ़ती है इसलिए कहते हैं कि तो किस किसके चलेगी जब कोटि धर्मशील होंगे तब तो उसमें से एक ही व्यक्ति मेरी आएगी। तो ये कहते हैं धर्मशील कोटि के धर्मशील सील के मान गया सील के माने तो वैसे गुण है एक शील जैसे भगवान सील शील निधान भगवान है तो ये सील तो गुणों का एक राजा है वो तो शील अलग बात लेकिन यहां धर्मशील के माने ये जो धर्म पराण है धर्मात्मा है धर्म का ही आश्रय लिए हुए है उसके लिए धर्मशील कह दिया जो पिछली पंक्ति में धर्म भ्रत धारी था वही उसका दूसरा सब है माने धर्मशील माने धर्म भ्रत धर्म धारी धर्मशील ऐसे ही हटशील भी हो सकता ये न कह सख ही हटशील ये कथा किसको न सुना सट को हटशील को उसको कथा न सुनाओ देखा सुना, सुना उसको तो इसलिए कथा हटशील शब्द हो सकता मैंने इसके माने जिसमें अधिकता का है जो उसी में डूबा हुआ है तो वो जो है वो उसकी प्रयोग कर करते धर्मशील धर्मपराय हटशील मैंने हटी व्यक्ति हट में ही अपने धर्मशील कोटिक माँ को ही और विषय विमुखाग्रत होलूम होता है देखो ये जो धर्म है स्वधर्म है सामान्य धर्म है इसके दो फल एक फल तो ये भौतिक फल है और एक ये दिव्य फल है इनके धर्म के फल में भौतिक सुख और ये सब तीनों मिलाकर के भौतिक सुख ही सब ये सभी सभी मने इंद्रिय भोग गई है शारीरिक सुख ही है ये तीनों प्रकार के हैं। लेकिन जब व्यक्ति को ये लगे कि ये सब के सत्य सर्व स्वल्प स्वल्प ये ये तक है है और ये सब में होते हुए भी दुख इनमें जुड़ा हुआ है। तब वो से हो करके आगे परमात्मा की प्राप्ति की नित्य वस्तु परमात्मा है आनंद स्वरूप उसकी प्राप्त करने के लिए प्रयास करे तो पुरुषों का ही आ जाता है जब तक की ये इनमें अन्यता नहीं दिखाई देती जब तक इनमें क्षमिकता नहीं दिखाई देती इनके साथ में थोड़े से को नहीं दिखाई देता तो वैराग्य नहीं आता वैराग्य कोई देखा देख थोड़े बैराग्य कभी कभी इसी प्रकार के तो देखा देखी वैराग्य लोगों को आ जाता है <laughs> देखा देखी जिनको बैराग गया वो तो वो दुखदा ही होता है वो लोगों को लगता हाय से चक्कर में पड़ गए जो कुछ था वो सब हमने छोड़ कैसे कहेंगे किसी को भी भी सन्यासी इसे पड़ेगा बार-बार तो आया आया छूट छूट ऐसा बेरा विधान जब व्यक्ति को यही समझ में आवे जितने जो कुछ हम छोड़ रहे हैं छूट त्याग देना चाहिए ये क्षणिक नासमान है दुखदाई है, है कल्याणकारी नहीं है बैराग्रता है ये है है, जो सुखदाई इसके साथ कितना दुख है। तो ये कहते है कि इस से धर्मशील को कोई विषय विमुख तो तो और विषयों को मैंने ये सब तीनों भी विषय और इनमें जो ये भौतिक सुखद है उसके पांच पर भाग कर ये भी सब विषय, की लोग बात हमको जाने बहुत से लोग अखबारों में नाम छपे इस प्रकार के प्रशंसा लोग बात जो कुछ हमारी तारीफ करें तो प्रशंसा की कामना जो है ये भी जैसे कीर्ति की बहुत बहुत की तो कि कि है उसको वो भी सुख देती है तो वो भी कीर्ति भी जो है वो भौतिक सुख ही है वो कोई अध्यात्म सुख नहीं है कीर्ति परमार्थ सुख नहीं है कीर्ति से भी वैराग्य हो कीर्ति होती हो तो हो लेकिन उस कीर्ति में सुख मानना मूर्ता है जब, जब सुख प्रशंसा करेगा और कीर्ति होगी तो संसार में यह भी है कि जिसकी कीर्ति होती है उसकी निंदा भी होगी निंदा भी सहन करनी पड़ेगी जब कोई प्रशंसा करेगा प्रशंसा बने कीर्ति बढ़ रही है ठीक कीर्ति बढ़ने दो लेकिन अब कीर्ति के बढ़ने पर अगर सुख करने लगे तो जब कोई निंदा कर देगा तो क्या होगा आया, आया, आया, बस, हाय हाय हाय हाय बिल बिल आने लगेंगे एकदम। बाद में दुख दुख होने लगे। से तो स्थिति तो, तो ऐसी आनी चाहिए तो मैंने कीर्ति के अधीन न बने लेकिन कीर्ति अगर होती प्रशंसा कोई करता है तो दुनिया के किसी के मुंह के ऊपर हम दवा तो लगा नहीं सकते कि तुम्हारे मुंह में तोड़ा बंद कर दो कि तुम बोल नहीं सकते न की प्रशंसा कर सकते हो निंदा कर सकते हो दुनिया में जिसे जो करना होगा प्रशंसा करना हो तो प्रशंसा करेगा निंदा करना हो तो निंदा करेगा अपना क्या करना है, अपना ये हो होना है। बस। तथा माना मान योग बार बार भगवान कहते रहते हैं उसमें समभावना बैराग भाव आएगा तो प्रशंसा करेगा तो कोई प्रसन्नता नहीं होगी अगर कोई निंदा करेगा तो उससे दुख भी नहीं होगा तब तो जब वैराग्य होगा चित्त में तब वो चित्र इस प्रकार का है परमात्मा की खोज में लगेगा परमात्मा में लगेगा चिंतन करने में लगेगा और अगर ये इसमें कीर्ति की पर ध्यान चला गया तो जो कुछ भी वो साधना करेगा वो कीर्ति के की लिए करेगा दुनिया में ऐसे बहुत से लोग जो है धर्मपरायण होते हैं धर्म का कार्य करते हैं वो धर्म कार्य और कुछ नहीं करते केवल इसलिए करते है की लोग बाग और प्रशंसा करे चलने वाला है ईमानदार है न्यायपरायण है, है, है ऐसे करके प्रशंसा उसकी कर सकते हैं तो जब प्रशंसा उसकी करेंगे तो उसको प्रशंसा हो, सुख होगा तो ये सुख जो है वो कोई ये धर्म का जो फल है कीर्ति उसी थी की कोई बाहर की बात नहीं और तो स्वर्ग तो है ही स्वर्ग शरीर छोड़ करके गए तो वहाँ स्वर्ग में जैसे यहाँ के तमाम तो विषय सुख है बड़े से तो बड़ा मकान बना लिया सुंदर से सु, सुंदर भवन बना दिया जिसमें की खूब एयर कंडीशनर लगा दिए पंखे लगा दिए ऐसा कर दिए जिसमें मक्खी मच्छर एक में घुसावे जिसमे की बिल्कुल सात पांच पांच को चमाचम बना दिया गाड़ी भी हो गई अब ये सब क्या है ये सब भौतिक सुख नाना प्रकार के हो गए लेकिन ये यहाँ पर फिर व्यक्ति को छोड़े अब घर में है तो तो चलो ठीक हमने अपना घर बना लिया चमचम बढ़िया जब सड़क में निकले तो दूर हो गई बरसात में निकले पानी कीचड़ हो रही है अब दरवाजे की सीढ़ी के ऊपर कार लगाओ कुर्सी में घुस जाओ बैठ करके चलो और फिर तक शहर भर में घूम करके आओ और कार को फिर ला के दरवाजे की, की सीढ़ी में लगाओ कृसी में चढ़ जाओ भीतर घुस जाओ सड़क के पैर ही न रखो है ये सब समस्या इस प्रकार की उठी करेंगे लेकिन स्वर्ग ये समस्या नहीं स्वर्ग में सात जितनी सड़कें है चर्र बढ़ बनी हुई है कोई कहीं कोई गड्ढा बचे नालिया में मच्छर वहां कोई है ही नहीं मच्छर स्वर्ग ही आते मच्छर धार करके स्वर्ग लेगा इसलिए वहां पर जितने घर होंगे साफ सुथरे होंगे सड़कें साफ सुथरी होंगी सही ही बिल्कुल जो है युवा स्वस्थ सुंदर सब इस प्रकार का होगा धंधावस्था आएगी नहीं माल सफेद होंगे नहीं चुटिया पड़ेंगी नहीं कभी बीमार पड़ेंगे नहीं बुखार आएगा नहीं ये सब वहां पर का होगा तो सब बहुत अच्छी लगे कोई बात हो जाएगा धर्म के तत्क लेकिन स्वर्गो स्वर्थ चलो भाई वहां से छोड़े दे वो भी सब देख लो वो भी खत्म तो जब स्वर्ग से निकाले जाते हैं तो स्वर्ग में जाकर के जितना सुख प्राप्त हो कैसा सुख है तो बहुत बढ़िया दौर पड़ते लेकिन जब स्वर्ग से धक्का मार के निकाले गए तुम्हारे तो फोन खत्म हो गया, चलो वापस फिर उसके बाद जब लौट के वहां चलते हैं तो कहते स्वर्ग नहीं आएंगे देखो कैसे बीजेपी के साथ निकाल दो फिर क्या करेंगे ताकि अब हम मुक्त होने की कोशिश करेंगे बैराग्य हो क्या तो एक बार सर्वते हैं फिर वो जाता तो है। कौन बार बार का सर्व चाहिए उसके बाद फिर यह है वैराग्य जो है ये है इसका जो है ये धर्म का उत्तम फल है श्रेष्ठ फल बैराग्य है मुस्किल मुश्किल नाता ये होता है भाई कैसे कहना चाहिए अगर हम इसको जैसे उदाहरण देते रहते हैं दो मंजिल बिल्डिंग का तो नीचे की मंजिल है तो इसमें जैसे ये मंजिल है वहां तक इसका सबसे ऊपरी भाग सीलिंग है लेकिन सीलिंग से भी जो तो ऊपर कुछ है सीढ़ी सी के बात ऊपर जाओगे तो वो रूफ मिलेगी आपको तो, सीलिंग से ऊपर रूफ है तो सीलिंग हो तो चीज रूफ है शिल तो स्वे और तो उसके बाद लाल के ऊपर पहुंच करके पहुंच गए तो बैराग्य जो ये रूप है अब ये जो आदि की मंजिल है वो रूप पर ही खड़ी होती है आ, बिना रूप के आप कहा खड़े हो गए कहा अगली मंजिल में रहोगे तो उसके लिए वैराग्य तो आधार है ही इसका शब्द इस अर्थ में भी देखिए बिना वैराग्य के परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है जन भाई जोगो कैसे? जैसे विराग है, बैराग्य हो नहीं तो फिर आगे कुछ काम नहीं फिर परमात्मा की प्राप्ति इत्यादि के सब्ज है भक्ति और ज्ञान सकाशित हो जाते हैं आगे बढ़ते नहीं ज्ञान है भी आगे नहीं बढ़ता है महिला भक्ति भी आगे नहीं बढ़ती है बस उसी बहुत दिल लगा करते हैं। बसों बरसों हो गए लेकिन आगे आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्यों नहीं बढ़ है? है। तो है, रहे तो है। हैं क्योंकि बैराग्य नहीं बस कारण यही है बैराग्य में रथ उदृढ़ रहे फिर कोटि विरक्त मध्य सतम मानो बैराग्य लोग बैराग्यमान व्यक्ति है बहुत से और कितने बैराग्यमान है वो जितने धनुषि थे उनमें से फिर कोटि धनुषि जब हो गए उनमें से तो एक तो हुआ बैराग्यम और कोटि विरक्त ऐसे ही बैराग्यमान अब तो फिर वो अधर्मी कितनी संख्या बढ़ जाएगी बहुत अधर्मी तो एक बहुत बड़ा संघ जब के हो तब उनमें से कुछ जो है वो हो कोटि जो है उसमें से धर्मशील निकले और फिर कोटि कोटि धनशील भी बहुत से हो निकले फिर उनमें से एक कोटि जो उसमें से वैरागवान व्यक्तियों में से ज्ञान मान लीजिए तो कोटि विरक्त मध्य सदका सम्य के ज्ञान शकृत को लाई सम्य ज्ञान परमात्मा का ठीक ठीक ज्ञान सम्यक में ठीक ठीक ज्ञान सकृत मन एक किसी एक व्यक्ति को मिलता है परमात्मा का ठीक ठीक ज्ञान परमात्मा का ठीक ठीक ज्ञान वैराग्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होता है सो भी वैराग्यवान व्यक्ति को भी ठीक ठीक जब उसे ठीक ठीक सां मिल जाए और ठीक ठीक शास्त्र का ज्ञान कराने वाले व्यक्ति मिल जाए वैराग्यवान व्यक्ति को ये दो साधन जब उसे और जुट जाए और फिर तो उसमें उसकी रुचि भी हो शास्त्र में वैराग्य भी व्यक्ति को सुख देता है जैसे ये सब सुख देते हैं ये भरोख की सुख है, ये अब ये व्यक्ति तो को सुख देती है तो उसमें कोई खाने पीने तो मिला नहीं लेकिन सुख फिर भी लग रहा है तो के मैने अपने ढंग का एक सुख है वो सुख लगता है ऐसे ही वैराग्य व्यक्ति को सुख देता है वैरागमयन संसार के व्यक्त व्यक्ति हो गया तो संसार में बना जो कुछ लाभ हानि कुछ भी होती रहे उसे वो पीड़ित नहीं होगा दुखी नहीं होगा वैराग्य में होने लगेगी उसी हो समय बल्कि लौकिक सुख ज्यादा से ज्यादा उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो ज्यादा से ज्यादा व्यरक्त है लौकिक सुख की बात परमा की बात नहीं अभी वैराग्यमान व्यक्ति को सर्वाधिक लौकिक सुख प्राप्त है भौतिक सुख प्राप्त होगा अपरोक्षानुभूति परमात्मा की हो गई ज्ञान परमात्मा को हो गया तो बस तुरंत मुक्त होता तुरंत हो गया लेकिन ऐसा हो सकता है कि वैराग्यवान ज्यादा वैराग्य न हो तो उसको भौतिक सुख मुक्त हो करके भी लौकिक सुख वेद शरीर धारण करने का जैसा सुख चाहिए वैसा सुख में सकता उसको न मिले और यदि व्यक्ति वैयाग माने ज्ञान नहीं है तो वैराग्य का सुख तो उसे प्राप्त हो जाएगा लेकिन मुक्त तो नहीं होगा तो अब ये वैयाग का अपना फल है और ज्ञान का अपना फल है लेकिन वैसे वैराग्य जो है ज्ञान में सहायक है और ज्ञान भी वैराग्य में सहायक ज्ञान होगा विवेक होगा तो उसे वैराग भी आ जाए, और जिसमें वैराग आ जाए, तो उसे ज्ञान में प्रवेश हो जाएगा ज्ञान अच्छी तरह समझने लगेगा तो गहराई तक जाने लगेगा कोई कहते व्यक्ति मध्य श्रद्ध का ही सम्यक ज्ञान सकृत कौलाई सकृत बने एक कोई एक आदमी कोई को सम्यक ज्ञान प्राप्त होता सम्यक ज्यान या, ज्यान ज्यान है सम्यक ज्ञान यहाँ ज्ञान परोक्ष ज्ञान है बौद्धिक ज्ञान है मैंने परमात्मा का ज्ञान तो बहुत लोगों को हो जाता है लेकिन बेरा वैरागमान नहीं है और शास्त्र का ज्ञान नहीं किया है शास्त्र के ज्ञाताओं के द्वारा नहीं सुना है तो परमात्मा का ज्ञान होते हुए भी ज्ञान है। परमात्मा का परोक्ष ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान या बौद्धिक ज्ञान वो भी दो तो प्रकार का ये साथ और अयथा एक चीज चीन है और एक गलतरथ मालम मालूम मालम वो भी कह सकता हम जानते हैं परमात्मा परमात्मा का ज्ञान हमको हम भी मानते परमात्मा तो। है जैसा परमात्मा मानते हो अपने जैसा मानता है वैसे बता दे और फिर जैसा जानता जानता है बता भी देगा वैसा और फिर उसमें बाद ये भी कह देगा कि परमात्मा तो बड़ा अन्यायी है।, है क्या अन्याय करता है परमात्मा भाई कि देखो किसी को सुखी बना देता है किसी को दुखी बना देता है ऐसा संसार उसने बनाया जहा मायाजाल है और मनुष्य हम सब लोगों फंस गए ये सब कर दूत परमात्मा की जो है अब वो परमात्मा को जानता तो है लेकिन परमात्मा को ये बात उसको काम मालूम कि जो बोल रहा है वो परमात्मा की ऊपर आरोपित कर रहा है मैं क्या ऐसा नहीं है यथार्थ ज्ञान नहीं इसलिए परमात्मा के यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान आवश्यक है जब सम्यक ज्ञान हो तो वो ज्ञान परमात्मा का केवल ज्ञान ज्ञान बौद्धिक थोड़ी बना देता है आगे चल करके विकसित होता है व्यक्त को आत्म ज्ञान परमात्मा ज्ञान अनुभूति भी होती है उसी प्रकार की लेकिन कहते हैं कि की ज्ञानवंत कोटिकमा को जीवन मुक्त सकू कहती कि ज्ञानवंत कोई व्यक्ति है तो ऐसे करोड़ों ज्ञानवंत को मैं कोटियों में से कोई एकाध जीवन मुक्त हो पाता है मैंने ये परोक्ष ज्ञान परमात्मा जज है वो भी व्यक्ति के बंधनों को काट में समर्थ है पंचायत कैसे मानते पर भी तुलसी राशि इस प्रकार से मानते हैं अभी अक्रोश ज्ञान परमात्मा के दर्शन अपने हृदय में न हो मानना न पहुंचे पर न हो उसके पहले ही मुक्त हो जाएंगे मुक्त हो जाने के मतलब संसार के जो चक्कर है उसे छूट गए अगर बुद्धि समझ में आ गया राज और वो परमात्मा एकमात्र सत्य वही अपना स्वरूप तो चाहे उस परमात्मा आत्मा के दर्शन न हो तो भी उस ज्ञान के बल पर वो संसार के चक्कर से छूट सकता है और मुक्त हो सकता है मुक्ति करके माने क्या है यदि कोई ये जान गया कि अपना स्वरूप आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है मुक्त है देख नहीं पाया लेकिन ये समझ गया पक्षी बुद्धि में बात आ गई कि की अपना आत्मा स्वरूप ही सच्चिदानंद स्वरूप है मुक्त स्वरूप है अमृता स्वरूप है अविनाशी है अनादि है अनंत है ऐसे आत्मा ऐसे आत्मा को जिसमें उसने परोक्ष रूप से जाना है उसे ये चित्र धरा उसको भूने नहीं तो वो मुक्त है ऐसे परमात्मा को जान करके उसको बीच बीच में भूल जाता है कई विषयों के तरफ उसका आकर्षण हो जाता है तो इसके मायने अभी परमात्मा का परोक्ष ज्ञान भी ठीक नहीं है तत्व तो विषयों की तरफ उसका आकर्षण हो रहा है फिर तो तत्व तो वो स्वर्ग चाहता है तत्व तो वो ये आता है क्योंकि परमात्मा के तत्व को भी समझाने आत्मा के तत्व को भी समझाने अगर समझ में आया है तो फिर चित्र उसी में लगा रहेगा लगा रहने के मैंने फिर देख रहेगी इसके माने चित्र परमात्मा में लगा हुआ तो परमात्मा है परमात्माओं से दिख रहा है अनुभव मारा ये नहीं है न देखे तो ही चित्री में लगा हुआ है तो वो मुक्त है जैसे व्यक्ति का चित्र विषयों में लगा रहता है अपने देह की सुरक्षा स्वास्थ्य और इसमें लगा रहता है अपने अन्य भोग पदार्थ शरीर इत्यादि की उपयोग है लगा रहता है उनका अरेन्ज करना व्यवस्था करना और उन्हीं को सोचना सोचना और पढ़ाना और पढ़ाना जैसे चित्र उनमें लगा रहता है ऐसे चित्त अपने आत्म स्वरूप में अगर लग जाए तो वो मुक्त है दुर्लभ ब्रह्मीन विज्ञानी ऐसे मुक्त लोगों में से किसी किसी को अपने आत्मस्वरूप का दर्शन भी हो जाता है आत्मा परमात्मा का इकट्ठे का अनुभव भी किसी किसी को हो जाता है और भी दुर्लभ है फिर हजारों ऐसे व्यक्ति जो है वो जो कि जीवन मुक्त व्यक्ति हैं, उनमें कभी किसी एक व्यक्ति को ऐसी स्थिति है ब्रह्मलीन विज्ञानी हो प्राप्त होते हैं। जो सब सुख खानी अब तो वो आत्मानंद में पहुंची गया डायरेक्ट आत्मा कारण आनंद अनुभव कर रहा परमात्मा के आनंद में स्थित है उसके सुख का क्या कहना है प्राप्त सुख हो गया तो इस देखते वैरागिका भी सुख है और अपने आत्मा परमात्मा में परोक्ष आत्मा में भी लगा रहता है परोक्ष ज्ञान में भी तो वो जीवन मुक्त है उसका भी आनंद है लेकिन उससे भी बड़ा आनंद जो है वो अपने अपने आत्मास्वरूप परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करके उसका सीधा सीधा अनुभव करना ये आत्मा आनंद में है ही है और ये आनंद स्वरूप हम है ही है इस प्रकार के अपने जो है वो अनुभूत जन उसको ज्ञान हो जाए तो और भी दुर्लभ बात है इससे बड़ा कोई आनंद नहीं इसलिए कहते हैं सब सुख खानी और दुर्लभ मैने ऐसा बहुत ही दुर्लभ ऐसी स्थिति प्राप्त करना ब्रह्म भाव में स्थित रहना ब्रह्मलीन, ब्रह्मलीन ब्रह्महीन के माने अब यहाँ आत्मा और परमात्मा दो तो अलग अलग नहीं रह गए आत्मा परमात्मा एक ही हो गए आत्मा भाव से परमात्मा में स्थित हो करके ब्रह्म को ही अपना रूप देख रहा है हम ब्रह्माष्टमी इस भाव में जहाँ स्थित है ऐसा इसको विज्ञानी इसी को कहते हैं विज्ञानी शब्द भी प्रयोग कर दिया कि ये विज्ञानी व्यक्ति है और विज्ञानी व्यक्ति ब्रह्मलीन है और है ये आनंद स्वरूप है इसकी बात तो ऐसा लगता है यही बहुत ऊंची स्थित क्या होगा लेकिन कहते भक्ति तो इसके आगे की बात है तो कहते हैं धर्मशील विरक्त और ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी कम यही धर्मशील हो विरक्त हो ज्ञानी हो जीवन मुक्त हो ब्रह्म पर प्राणी हो वाला हुआ, उसको एक बार जितना कम बताया था वो सब रिपीट कर दिया दुर्लभ है सुरराय वे भगवान उससे भी ज्यादा दुर्लभ है राम भगतरथ गधमाया जो भगवान का भक्त हो जाए और उसी में रथ रहे और मध माया उसकी सब छोट भी कभी तो ऐसी उची स्थिति की कल्पना करना भी दुर्लभ दिखाई देता कैसी भी स्थिति हो सकती है ऐसा भी हो सकता है कैसे इसके बाद ये भी है कैसा भी है और फिर वो स्थिति प्राप्त हो जाए किसी को क्या कहने क्योंकि तो कहते सबसे अधिक अंत में है राम भगत व्रत माया राम भक्ति में क्या है कि फिर वह मायातीत हो गया अब माया नाम की कोई वस्तु नहीं परमात्मा ही परमात्मा सर्वत्र है माया का कहीं नाम मात्र नहीं माया नहीं की माने कोई भ्रम नहीं कोई अज्ञान नहीं कोई मोह नहीं, नहीं कोई राग द्वेष नहीं सबसे छोटी हाथ ऐसा लगता कि ही नहीं नहीं। तो है कि भक्ति ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु है दुर्गस् मिला और भक्ति बड़ी सर्व है कहू भगत पथ कौन प्रयास जोग ने जब तब मासा सर्वस्वभाव बता दिया भगवान ने भक्ति में क्या लगता है भक्ति बहुत आसान है लेकिन यहां जब क्रम बताते हैं इस प्रकार से पता लगता है अच्छा यहां जाकर के भक्ति का ये रूप है याद राय भगति रथ रतमदमाया और सोहरी भगत काग किम पाई ऐसी दुर्लभ भक्ति जो वो हो मैं ये को कैसे मिल गई पहली प्रश्न तो ये कौए को कैसे मिल गई मैंने कहुआ तो पहले से होगा और फिर भगवान का भक्त हो गया ज्ञानी सब हो गया भगवान की बच्ची भी प्राप्त हो गई और कबू बना रहा ऐसा लगता है तो कहते विश्वनाथ हम कहो बुझाई आप तो विश्वनाथ है आप हमें समझा के ले पार्वती जी ये तो अच्छी तरह समझती है कि समस्त देवताओं के देवता ही शंकर जी हैं ये जब उनको मोह हो गया भगवान राम को तो भले ही मोह हो जाए उनके प्रति लेकिन ये जानती देव है शंकर जी जो है वो हो देवादिदेव है विश्वनाथ है ये सभी की तब भी जानती जब शंकर जी ने भगवान राम को प्रणाम किया तो इसी बात में आश्चर्य हुआ कि शंकर जी तो विश्वनाथ है ये सब इन्होंने किस प्रकार से भगवान राम को इनको ये, ये राजकुमार होनाम कर लिया उन्होंने सारा दुनिया इनको प्रणाम करती है उन कैसे इनको प्रणाम कर लिया उनको तो ये मालूम तो है ये तो ये है और कि सर्वज्ञ सब जानते हैं और उसी अपने यहाँ सदर प्रयोग भी किया कि आप तो सब जानते ही हो कि काम कैसा क्या हुआ तो आप बता सकते हो उनको लेकिन वहां पर सभी जो शरीर था तो मोह की बात यह होती है कि देखो कैसे कॉन्ट्रेडिक्शन कैसे चलता है एक और तो विश्वनाथ भगवान शंकर जी और दूसरे और उनसे ये कह दिया परीक्षा लेने को गुसाई ये क्या बात एक और तो कहे कि परमात्मा सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है सारी जगत की रचना करने वाला है और दूसरे कहे परमात्मा को नहीं समझता कैसी जगह की रचना करोगी खराब खराब करोगी कितनी बड़ी गलती की उसने बातें बोले सरकार एक और जो तो गुरु के पास जाए क्या आप सर्वज्ञ सब जानते हैं ये बताइए वो बताइए तो अगर फिर आप कुछ नहीं समझते हम सब जानते कि उनकी उनकी बातें कैसे चलेंगी वैसे जो है पिछली बार यही सती के साथ में क्योंकि सती दक्षिण की पुत्री थी और ये बड़ी अपने आप को कुशल समझ रही हैं ये हमारे समाज चतुर्भूं